गोविंदा गुण, पादार्य के गुरु गोड पादाचार्य ने कहा साधक को ये योगी को धर्म में मेघा समाधि प्राप्त होती है जैसे मेघ बेमाप पानी बरसाता है ऐसे ये ध्यान करने से साधक को बेमाप धर्म लाभ होता है भगवान शिव ने कहा पार्वती जी को पद्म पुराण में कि जिसको भगवान नाम जबते भगवत विश्रांति मिलती है उसे पुष्कर काशी गया गंगा आदि तीर्थों में जाने से क्या लाभ उसका अंत कणी भगवत तीर्थ से पावन हो जाता है वो तो तीर्थों को तीर्थत्व तो देने वाला बन जाता है भ्राम्य ते ताम जनाहा आत्मती कुत प्रिय पार्वती ये तीर्थ है वो तीर्थ बढ़िया है वो तीर्थ बड़ा है लेकिन अंतरात्मा के तीर्थ में प्रवेश नहीं पाते तो उनका मुक्ति कैसे होगी सच्चा सुख कैसे मिलेगा वासनाएं कैसे घटेगी मोह निशा से कैसे जखेंगे आज के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर के त्याग की इच्छा की उत्तरायण में जो जाते हैं वो शुक्ल पक्ष के देवता दिन के देवता अग्नि के देवता से होते होते ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर लेते हैं ब्रह्मा जी जब तक रहते हैं तब तक, तक ब्रह्म सुख भोगते और अंत में परब्रह्म परमात्मा में लीन होते हैं। और चंद्रलोक की यात्रा जो करते हैं वो जो दक्षिणायन में जाते हैं वे चंद्रलोक तक की यात्रा करके फिर लौट आते हैं लेकिन दोनों ही धर्मात्माओं की बात है जिनको संसार के सुख की इच्छा है वे लौट आते हैं और दक्षिणायन की यात्रा में जाते हैं और जिनको संसार के सुख की इच्छा नहीं है वो उर्दलोक में अर्थात ब्रह्म लोक में जाते हैं वैसे तो भगवान के भक्त चाहे दक्षिणायण में मरे चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दिन को मरे चाहे रात्रि को मरे और साधारण लोग चाहे दिन को रात्रि को मरे उनकी अपने ढंग की गति होती रहती है ये तो दो गति की साधन संपन्न भगवत जन संपन्न लोगों की विशेष गति है उसमें भी एक वासना रहित और दूसरा संसार की इच्छा दिल में सहित वाला तपस्वी दानी जो की जाता है भगवान का भक्त चाहे दिन को रात को कृष्णा चंद्रायन मृत्यु तो सदा होती रहती है सभी भी अपनी मृत्यु इच्छा मृत्यु के वरदान से संपन्न नहीं है और सभी इतना इंतजार करके उत्तरायण के बाद मरे उत्तरायण के इस भीष्मी उत्तरायण का इंतजार क्यों किए वे तो धर्मात्मा थे वे तो अष्ट के एक वस् थे और आजानु देवता थे कर्मज देवता नहीं थे सृष्टि के आदि में कल्प के आदि में और कल्प के अंत में रहने वाले देवताओं को आजानु देवता कहते हैं और जो पुण्य बल से देवलोक में जाते उसे कर्म देवता कहते। उनके कर्मों का फल पूरा होते ही फिर गिराए जाते हैं तो ये अष्ट वसु में से थे और भगवान कृष्ण कहते हैं कि धरती पर तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने देखा सुना नहीं तुम वेद वेदांत के जानकार हजारों स्त्रियों के बीच रहकर भी तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तुम नीति के निपुण हो कर्तव्य पारायण हो भगवान श्री कृष्ण जिसकी प्रशंसा करते कृष्ण जिनके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ऐसे भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी ये शंका हो सकती है तो इसका समाधान ये है कि छ महीना देवताओं का दिन होता है आपके छ महीने बीतते तब देवताओं का एक दिन बीतता है और अपने छह महीने बीतते तब देवताओं की रात होती है तो उनको तो अपने देवलोक में जाना था अब उत्तरायण के पहले दक्षिणायण में जाएं तो वहां रात है दरवाजे बंद है तो बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी वहां बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसकी अपेक्षा धरती पर ही रहेगा और शरीर के कष्ट को देखते हुए तपस्या भी हो जाएगी ऋषि मुनियों का आना जाना भी बना रहता था इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु का उपयोग करके शरीर को रोक रखा वैसे भक्तों को तत्वताओं को ज्ञानियों को अपने अपने संस्कार के अनुसार गति मिलती रहती है भगवत गीता के आठवें अध्याय का चौबीसवा श्लोक है अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षढ मास उतरायण तयाति गच्छी ब्रह्म विदोह जना जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता दिन का अधिपति देवता शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है उसमें शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मलोक ब्रह्म को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाते है यहाँ शरीर छोड़ने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर को प्रकाश की बहुलता क्योंकि जब ये सब तो गुणा लाता है प्रकाश लाता है प्रकाश की बहुलता वाला अधिस्टाता देव उसके प्रकाश एरिया तक ले जाता है फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव उसको अपनी हद तक से लेकर अपनी हद की आखिरी तक पहुंचा देते ऐसे अग्नि देवता उनको अपने इलाके तक ले जाते हैं। दिन के देवता शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता उत्तरायण के अधिपति देवता अपने अपने लोक से उनको पार करा देते और हाँ फिर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है वो जीव ब्रह्मा जी के ना ही सारा ब्रह्म सुख भोगने की उसे भोग भोगने की से बहुत ऊंची स्थिति होती है और और पुण्यशील नहीं होते हैं। और जब ब्रह्मा जी का लय होता है तो आखिर तो थोड़ी बहुत जो शंका या कचास है वो पूरी हो जाती ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है दूसरे ये है होते हैं जो जप तप करते हैं मुक्ति भी चाहते लेकिन संसार के भोग की कुछ सुख की ललक जलक बिचर गहराई में छुपी हुई है धूमो रात्रि कृष्णासा उत्तरायण मा दक्षिणायण तथा चंद्र मशीर ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता रात्रि का अधिपति देवता कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले दक्षिणायण का अधिपति देवता शरीर छोड़ने वाले को अपनी अपनी एरिया से चंद्र में ले जाते हैं। उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर फिर समय पाकर आकाश मार्ग में आता है और आकाश मार्ग से फिर बादलों के द्वारा अन्न में आता है अन्न के द्वारा में आता और के द्वारा द्वारा पुरुष पुरुष में और तो में और नारी जाति जाकर बहता है फिर उठता है फिर बहता है कभी उसके संजोग होते तब शरीर धारण करता है कितनी कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता होगा और कितना सौभाग्य से श्रद्धा पनपती होगी और श्रद्धालु तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं धरती पर अरबों अरबों लोग श्रद्धालु है कोई तामसी श्रद्धा वाला है तो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी मोहन मारण अला बला में फंसता है वो भी श्रद्धालु तो है लेकिन तामसी श्रद्धा है कोई राजसी श्रद्धालु है कर भला हो भलाया दान दे वही भविष्य में मिले यश के लिए दान करा भूख के लिए दान करा स्वर्ग के लिए दान पुण्य सेवा किया ये राजसी श्रद्धालु है कोई सात्विक श्रद्धालु होते कि भगवान की प्रीति के लिए सत्कर्म करते दान पुण्य करते और उसमें भी श्रद्धालु में दो प्रकार होते एक साकार श्रद्धालु अपने अपने इष्ट देव की प्रीति के लिए सेवा कार्य भजन करते दूसरे निराकार ब्रह्म की प्रीति परमात्मा तत्व की प्रीति के लिए करते ऐसे सात्विक श्रद्धालुओं में भी दो विभाग हो जाते एक होता है कि जो कुछ भोगेंगे और मिला है वो छूट जाएगा फिर भी मिलेगा छूट जाएगा अछट को ही पाना है तो तर तीव्र वैराग्य होता है वे ब्रह्म परमात्मा में यही साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होते और जिनका कुछ थोड़ा बहुत 19-20 रहता है वे उत्तरायण मार्ग से दिन के अधिष्ठाता देवता पक्ष के अधिता अधिष्ठाता देवता सूर्य के अधिष्ठाता देवता आदि अधि करते करते ब्रह्मलोक में जाते और कुछ ब्रह्म सुख भोग के ब्रह्मां फिर ब्रह्म में लीन होते जो सामान्य कीट पतंग और नीचे के लोक हैं, तो उनका तो जैसे कंप्यूटराइज काम होता रहता है ऐसे उनका जन्म मरण होता रहता है जो पापी होते हैं, वे फिर से वे अपने पाप के अनुसार यही इसी लोक लोकांतर में भटकते रहते हैं। ये पुण्य व्यक्तियों का हाँ है और पुण्य में भी दो विभाग एक तीव्र वैराग्य वाले ब्रह्म को जाते तरह तीव्र वाले तो किसी लोक में नहीं जाते ज्ञानी नाम प्राणा न उत्काम्यंती अत्र जो ब्रह्म वेता जीवन मुक्त है उसका सूक्ष्म शरीर प्राणमय शरीर उत्क्रमण नहीं करता है न स्वर्ग में जाता है न ब्रह्मलोक में जाता है यही समष्टि में व्यस्टि विलय हो जाता है जैसे अगर आप है तो उसका आकाश महाकाश में पहले ही मिला मिलाया था ऐसे जिसने अपना साधन भजन और गुरु कृपा का प्रसाद पाकर अपने को अद्वैत ब्रह्म जान लिया है, मन को इंद्रियों को बुद्धि को देखने वाले में अपना मैं विलय कर लिया है, ऐसा ज्ञानी की दुर्लभ गति होती है तो ये ज्ञान ध्यान को जानने वाले महापुरुष थे और इनको अष्ट होने के कारण अपने लोक में जाना था इसलिए प्रतीक्षा इन्होने की पापी को आसुरी योनी में जाना पड़ता है अधिक पापी को नरक के कुंडों में जाना पड़ता है मध्यम वाले को मृत्युलोक में आना पड़ता है लेकिन भक्ति वालों को भगवान के दाम में योगी को ब्रह्मलोक लोक की इच्छा वालों को ब्रह्मलोक में और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति वालों को यही ब्रह्म विहीन हो जाते तो भगवान कहते कि इन दोनों मार्गो को जानने वाला अर्जुन तुम सदा योग में रहो अर्थात मुझ आत्मयोग से एकाकार रहो आ जन्म भुवनान लोका का अर्जुन नर्जुन माम उपन्त्य फिर पुनर्गमन नहीं होता है तो भगवान का जो माम है वो अपना ही आत्मा आत्माम है उसमें जिसकी स्थिति होती है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है उधस्त गच्छंती सत्वस्था मध्यस्टंती राज्य गुण वृत्तिष्ठ गुण में स्थित मनुष्य आदि में जाते रजोगुणी स्वभाव में स्थित लोक मृत्यु लोक में जन्म लेते लेतेमसी लोक नीच योनियों में जाते तो अपने को तामसी खुराक से ताम वातावरण से कर्मों से अपने को बचाना चाहिए राजोराक से भी धीरे धीरे उपरा होकर सात्विक खोराक बजारू चीज राज खुराक है जहाँ खा लिया जहाँ बैठ गए जिस किसी के बिस्तर पर लेट गए जिस किसी से हाथ मिला दिया तो रजोगुण बना रहेगा ध्यान भजन प्राणायाम किया और सात्विकता से अपने चित्त की रक्षा करा तो सत्व गुण बढ़ेगा बढ़ेगा तो ज्ञान का प्रकाश रहेगा रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान में रहेगा। मनुष्य को पुरुषार्थ करके रज और तमोगुण को जीतना चाहिए और सत्यो बनना चाहिए अधिक प्रवृत्ति नहीं और अधिक भूख नहीं अधिक संग्रह नहीं अधिक लोक परिचय नहीं अधिक से अधिक परमात्मा के नाते ही सारा व्यवहार ऐसे लोग बाजी जीत लेते न जाने कितने कितने करोड़ों जन्म बीते और जीव वासना के वेग से कभी ऊंचे में जाता है, कभी मध्य में कभी नीचे में आता जाता है किसी भी जीव में अयोग्यता नहीं क्योंकि ईश्वर का सनातन अंश है कभी भी उसकी भूख जागे तो वो परम पद को पा सकता है और कभी भी जीव में जीव के साथ खतरे बिना की अवस्था नहीं, कभी भी इंद्रियों का युगो का आकर्षण का आदत है कभी भी किसी विषय में व्यक्ति में परिस्थिति में ललक झलक आ जाए तो गिर भी जाता है इसलिए माम अनुसुमर युद्ध स्वर मुझ परमेश्वर का अनुस्मरण करके युद्ध जैसे गोर कर्म भी करो तो मेरा सुमरण करो तो आप भगवत सुमरण बढ़ा दीजिए भगवत चिंतन बढ़ा लीजिए भगवत ज्ञान को आप आगे रखिए इससे आपका मंगल होगा परिवार का मंगल होगा देश का मंगल होगा जाति का मंगल होगा मानवता का मंगल होगा भगवान सत्य है चित्त है आनंद स्वरूप है मेरे आत्मा होकर बैठे और सामने वाले की गहराई में भी वही मेरे परमेश्वर है वही वायु के रूप में हमारे को स्पर्श लाभ देते हैं, वही सुगंध के रूप में पृथ्वी के अंदर धारणी शक्ति के रूप में है जल के अंदर रस स्वरूप में है अग्नि के अंदर तेज रूप में है वायु के अंदर स्पर्श रूप में है माँ के अंदर बात से उन्हीं की सत्ता है पिता के अंदर अनुशासनीय शक्ति उन्हीं की है गुरु के अंदर ज्ञान स्वभाव प्रेम स्वभाव परोपकार स्वभाव मेरे प्रभु का ही है श्रोता में प्रीति उस परमात्मा के ही प्रभाव से है इस प्रकार जब आप जहाँ भी मुख अच्छाई देखें सुंदरता देखे मधुरता देखें उसकी गहराई में भगवान का ही अस्तित्व काम करता है कोई भी जड़ वस्तु में अपनी सत्ता या सौंदर्य नहीं है चेतन की सत्ता से ही खेले चेतन की सत्ता से ही इसमें आकर्षण शक्ति है और चेतन की सत्ता से ही मेरी आंखें देखती है मन सोचता है बुद्धि ग्रहण करती है तो जहाँ तहा उस चैतन्य परमात्मा की सत्ता को समझकर स्वीकार करें और उसकी सुमृति करें। भगवान का होना तो है ही है भगवान कहीं दूर नहीं है भविष्य में मिले ऐसे नहीं है अब भी इस समय मेरी जीव मेरे से दूर है मेरे परमात्मा मेरे से दूर नहीं और आपसे भी दूर नहीं आपका हाथ आपसे दूर है आपका पैर आपसे दूर है आपका हृदय आपसे दूर है लेकिन आपका प्रभु आपसे दूर नहीं हजरा हजूर जागंदी जो त्याद सत्य है भी सतो से भी सत्य ऐसे परमात्मा सो साहेब सदा हजूरे अंधा जानत ता को दूर जिसकी वासना से अखिया चौधा गई हैं। वो देखने वाली सुनने वाली संसार की चीजों को हचराजुर देखता है लेकिन जिससे दिखती है और बनती है उसको गायब समझता है जैसे सारी मिठाइयों में मिठास शक्कर की है सारे स्टील के बर्तनों में स्टील का अस्तित्व है महाराज ने कहा कि ये क्या है बेटा बोले बाबा कटोरी है बोले पहले क्या दिखता है बोले तुम्हारा हाथ दिखता है। नहीं बोले कटोरी में पहले क्या दिखता है बोले गोल गोल कटोरी नहीं बेटे पहले स्टील दिखता है बाद में कटोरी है ऐसे ही सभी चीजों में पहले ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है बाद में वो व्यक्ति है फलाना है, है। वास्तव में यह है लेकिन बुद्धि और मन इतने माया में घुल मिल गए कि उस वास्तविक तत्व को वास्तविक ज्ञान को वास्तविक आनंद को हम नहीं पा रहे और भटक रहे जैसे पतंगिया है चैन से बैठा था लेकिन हाईवे पर गाड़िया चली वो खेत खलियों से भाग भाग कर सुख लेने के लिए हाईवे की ट्राफिक के आगे पतंगे फरकाना हवा के झोंकों से और टाय से कुल पिचल सुबह होते होते मर मिट जाते क्योंकि बाहर सुख लेने को कबीर जी ने कहा मीन सुखी जान नीर अगाध ये बुद्धि रूपी मछली वहा सुखी जहा अगा जल है बारिश के दिनों में नल बरसात पड़ती छोटी छोटी नालिया नालों में नाले नदियों में और नदियों समुद्र में जाती है जब समुद्र में खूब पानी जाता है तो समुद्र की मछलिया समझ के जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ कहीं ज्यादा पानी होगा वे समुद्र की मछलिया नदी में आ जाती है और आगे चलते चलते नदी वाली नालों में आ जाती है नाली वाली मछलिया नालों वाली छोटी छोटी नालियों में और पोखरों में आ जाती और बरसात की धारा बंद होती है छटपट परेशान होती ऐसे ही हम आत्मसागर में रहते है फिर बुद्धि रूपी नदी में आते फिर मन रूपी नाले में आते फिर इंद्रियों नालियों में आते और फिर संसार रूपी पोखरों में फंसते हैं मकान का क्या होगा ये नहीं मिला तो क्या होगा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा सब हो हो के भी आखिर तो मर ही जाना है परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा परमात्मा की प्रीति नहीं हुई तो क्या होगा ऐसे ही भटकते रहेंगे ऊंट होकर गदे होकर भूखी ऋषि नारद जी गर्मियों के दिन में पीपल के नीचे पानी पीकर बैठे ही थे तो इतने में एक कसाई का युवक छोरा कुछ बकरे ले जा रहा था बाजार से उसमें से एक बकरे ने दुकानदार कहीं पास में गया था दुकान पर छलांग मारी और मठ खाए पास का दुकान वाला युवक भागता हुआ आया और बकरे का कान पकड़ के धाड़ धा दो तीन जमा दुस्से और बकरा तो मठ तो बाहर आ बा, बा, बा। नारद के चित पर चोट लगी गंभीर होकर हो, हो और एकाएक नारद जी जोर से हंस पड़े उनके शिष्य तुम्बरू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुवर आप जीव की पीड़ा देखकर गंभीर हो गए थे फिर ध्यानस्त होकर आप एकाएक हंसे नाराजी ने कहा छोड़ो ये कर्मों की गति संसार की वासना का खेल देख कर भगवान की माया प्रभु जी बताओ हो तो कृपा होगी यही जो बोर्ड लगाये सगालचंद सेठ ये खुद सेठ अभी उसका बेटा मालिक बन गया इस सेठ की दो दो दुकाने और बेचारा मुट्ठी भर मठ मठ खा नहीं सका दो दो तीन तीन गुस्से लगे मेरा मकान मेरा बेटा मेरा मेरा जिससे करता है उस परमात्मा को भूल गया तो बकरा बना है मैं मैं मैं मैं मैं मेरा, मैं मेरा मेरा वो कान पकड़ के कसाई को थमा दिया की तेरे बाप ने मट खाए तो मैं ध्यान किया तो देखा की कसाई का बाप बकरा नहीं है इसी छोरे का बाप है इतना सारा दे गया फिर अपने बाप को बेचारे को दो मट खाने से दो चार गुस्से लगाए और कसाई को बोला किसकी मुंडी मेरे को पहुंचनी चाहिए तो तेरी खबर ले लूंगा कसाई ने कहा जरूर साहब इसको हलाल करेंगे कल सुबह को मुंडी आपके यहाँ पहुंचा दी जाएगी कैसी है कर्म की गति कब तक बेटों के लिए कब तक पति पत्नी और संसार के लिए उनके लिए करो मना नहीं लेकिन प्रभु के नाते करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो प्रभु के ज्ञान के लिए करो प्रभु के माधुर्य के लिए करो अंतर आत्मा आत्म तृप्त आत्म से मानवा तस् कार्य न विद्य अपने आत्म परमात्मा में तृप्ति लाओ जो भगवान को सगुन साकार शिव जी को अथवा विष्णु को अथवा राम जी को या और देव को पितरों को जिनको जो ध्याते है वे अपने साधन बल और चिंतन बल से उन्हीं की गति को पाते हैं भूत प्रेतों को जो ध्याते श्रद्धालु भूत प्रेत हो जाते यक्षों को ध्याने वाले यक्ष की योनियों में जाते गंधर और किन्नरों से संबंध रखने वाले गंधर और किन्नर बनते और मेरा और इनका क्या होगा सोते-सोते जाते हैं, तो फिर वहीं आकर जन्म लेते संत कबीर ने एक किसान को बोला कि अब तुम पर जरा अपनी मोह माया मिटाओ सत्संग में आया करो बोले बाबा छोकरे की शादी होते ही मैं आ जाऊंगा शादी हो गई मैंने बहते वर्ष बीते कबीर ने कहा आ जाओ बोले अभी पोता आने की आशा है पोते का मुखड़ा देखकर आऊंगा फिर कबीर जी आए बोले पोता भी आ गया बोले महाराज फिर, फिर आएंगे सत्संग आखिर कबीर जी चक्कर काटते काटते थक गए कबीर ने कहा इतनी मुह माया मैं क्यों डूबे हो बोले क्या महाराज मेरे बिना कोई और सत्संगी नहीं है क्या आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो कबीर ने हाथ जोड़ लिए चले गए लेकिन डाट के शेर की डाठ में आया शिकार कभी विफल हो सकता है संत के हृदय में आया आदमी कैसे विफल हो उत्सुकता देखे मुगो शायद मान जाए कभी जी गए देखा कि वो डाक आए बोले महाराज वो तो चले गए वर्षों हो गए कभी जी ने ध्यान लगा कर देखा हो बोले वो बड़ा उछल कूद करता है हल में जुता है ठीक है फिर आऊंगा फिर कुछ वर्षों के बाद आए तो गाड़ी में जुता था फिर देखा कि वो बिक गया और कहा किसने लिया बोले तेली ने लिया आ, गाना खींच रहा है आखिर कबीर ने पीछा चालू रखा किसी तो तेली ने बराबर तेल निकाला आप देखा के उसकी पैर लथड़ा रहे बेच दिया कसाई को और कसाई ने बिस्मिल्लाह अल्लाह कर दिया। जी ने बनाई, बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन तेली के कोलू बने फिर कसाई घर लेन, मांस कटा बोती बिकी चमड़न मरी नगार जो चमड़ा बिका तुम्हारा उसे नगारा बन गया कुछ कर्म बाकी बच गए तापे पड़ रही डंडे पड़ रहे तुम तालियां ना बजाओ तुम रो के हम भी शायद गलती ना कर बैठे क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन और राज बड़ा हरी भजन कर द्रव्य बड़ा कछु दे अकल बड़ी अपने आत्मा का उपकार कर जीवन का फल भीष्म पिता मह की नहीं आपको त्राण की इंतजारी करने का मैं नई मार्ग बताता हूँ हसी बो, बो ध्यान हर निष कथि वो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तिसके संका। वो हाजरा संजूर जाबंदी ज्योत मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान जब करो उसके अर्थ में लीन हो जाओ योग युक्त बन जाओ भगवान कहते तस्य तस्म सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगि आप नित्य युक्त हो जाओ उठत बैठत वही उठाने उठो बैठो लो दो लेकिन भीतर स्मृति सावधानी बनाए रखो जैसे उल्टा स्त्री लवर की याद बनाए रखती है लो भी धन की याद बनाए रखता है भूखा भोजन की याद स्वाभाविक कर लेता है गर्भिणी को आठ नौ महीने का गर्भ गर्भूख है तो उसकी स्मृति बनी रहती है ऐसे अपने परमात्मा स्वभाव की स्मृति जरा जरा बात में झूठ ना बोलो जरा जरा बात में अपना मत करो, जरा, जरा जरा बात में गिड़गिड़ाओ मत जो होना है सो होना है जो पाना है सो पाना है जो खोना है सो खोना है सब सूत्र प्रभु के हाथों है, ना हक पाप का बोझ चढ़ा काय को ने में पीने में व्यवहार में धर्म को लाओ संयम को लाओ देख रहा है अष्ट वस्तु में से एक वसु ने गाय चुराई देखो कितना कितना कष्ट की यात्रा करनी पड़ी धर्म धुरंधर को कितने उच्च कोटि के आत्मा थे कर्मों की गति बड़ी कह को झूठ अब पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोले जा रहे अति अति है अती। राम कृष्ण ने ने किसी पूछा कि महाराज किसको भगवान की प्राप्ति हो सकती बोले जो भगवान को चाहेंगे तीव्रता से उनको हो सकती लेकिन डॉक्टर को वकील को और दलाल को भगवत प्राप्ति ये बात सुनकर एक डॉक्टर का मन हिल गया रामकृष्ण के वचन डॉक्टर का नाम था दुर्गाचरण नाग उसको नाग महाशय महाशयबाग में कहने लगे लोग वो गए अपना क्लिनिक का सारा सामान दे डाला जिसको देना था बाप ने कहा कि तू अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया तो क्या है मेडक खाएगा क्या? क्या कपड़े क्या पहलेगा नंगा रहेगा क्या तो उसने कपड़े उतार के फेंक दिए और कहीं पकड़ा बोले पिता आप मान लेता हूं। बोले पिताजी मान छोड़ो छोड़ो जो तुम्हारी मर्जी करो लग गए ध्यान भचन में दुर्गा चरण नाग महाशय की रामकृष्ण के खास शिष्यों में से उनको वे थे पचास वर्ष में धोदया उत्सव आता है गंगा जी का लोग गाँव से गंगा किनारे जाते हर उत्सव मनाने को वे दक्षिणेश्वर से अपने गांव गए तो कुटुबियो ने कहा कैसा मूर्ख लोग तो घर बार गांव छोड़कर गंगा किनारे जाते और तुम दक्षिणेश्वर रामकृष्ण का इलाका गंगा का किनारा छोड़कर अपने गांव में आए बोले मन चंगा तो कट होती गंगा यही गंगा मां आ जाएगी गांव में लोग नहीं पहचान पा रहे थे लेकिन भगवान अपने भक्त को कैसे चमका दे जैसे विषम की योग्यता पर भगवान ने वरदान बरसा दिए कि तुम्हारा यश स्थाई रहेगा तुम्हारे धर्म और प्रतिष्ठा और ज्ञान का श्रवण मन पितामह का ज्ञान प्रशंसनीय है लेकिन भीष्म को जब कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो को आप उपदेश दो तो श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कर भीष्म जी कहते हैं कि देव जैसे इंद्र के आगे कोई स्वर्ग का वर्णन करना चाहे ऐसे ही आपके आगे में धर्म का वर्णन करूँ धर्म के आधार आप ही हो बाणों की पीड़ा से शरीर का हो गया जीव तालु में सुखी सुखी सी हो गई और मैं आपके इस माया लीला को जानता हूं आप पर ब्रह्म प्राणी मात्र के दृष्टांत मैं उपदेश क्या दू राम कृष्ण ने कहा महामना जी मेरी कृपा से आपकी सारी पीड़ा चली जाएगी और आपकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान का संचार होगा आपका स्वास्थ्य सुंदर हो जाए और आपके बुद्धि जो कुंठित सी हो रही पीड़ा के कारण स्मृति जो कुंठित हो गई सारी की सारी दिव्य होगी इस प्रकार वरदान देकर युधिष्ठा सहित श्री कृष्ण शाम को चले गए दूसरे दिन आए और कृष्ण ने पूछा पितामह, आपकी रात तो सुखमय बीती बोले बहुत मंगलमय प्रभात भी आपके मंगल स्वभाव में शांत में अब मुझे धर्म हस्तमलव धर्म के रहस्य प्रकट हो रहे और और वर्तमान मेरे सामने आँखों के आगे केशव के राजनीति धर्म नीति और सारी नीतियों में निपुणता का ज्ञान तुम्हारी कृपा से था और वही ज्ञान युद्ध को निमित्त बनाकर महाभारत में परो के नाम से है अवसर मिले तो पढ़ना पढ़ाना सुनना बहुत बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान है चित्त भगवान में लग जाए चित्त पावन हो जाए हरी कथा में हरी के ज्ञान में जो पहली बार आए उनको हम सलाह देते कि भगवान का भक्ति तो करोगे लेकिन भगवान का स्वरूप जाने बिना आपकी भक्ति रोती रहे भागवत में कथा आती है कि भक्ति अपने दो बेटों को लेकर रो रही है क्योंकि भक्ति तो पुष्ट तो हो गई तीर्थ में लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो मूर्छित है इसका मतलब आप कोई भक्ति को सबल करना है तो उसके ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटाओ जिसकी भक्ति करते हो उस परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर क्या है कैसे है हमारे साथ कैसे हैं और सर्वयापी कैसे हैं और कैसे मिल